अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की भाग्य प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रश्नोत्तरात्मक प्रकरण का प्रारंभ हुआ कल पूर्व में उत्तम अधिकारी के लिए पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यर्थ ज्ञान ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति का साधन बताया मुक्ति का साधन तत्त्वम पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान में अधिकारी हैं तीव्र वैराग्यवान तीव्र वैराग्य जिनमें नहीं है ऐसे मंद अधिकारियों को भी क्रम मुक्ति के साधन के रूप में ओंकार की उपासना बताने के लिए पंचम प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। इसी दृष्टि से भास्कर भगवान ने अवतरण लिखा था अथ हेनम शैब्य सत्य काम पप्रछ से लेकर के प्रश्न आरभ्यक ये पंचम प्रकरण का अवतरण भाष्य है अपर ब्रह्म प्राप्ति पूर्वक पर ब्रह्म प्राप्ति के साधन के रूप में ओंकार की उपासना का विधान करने की इच्छा से ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है इसमें जो अथ शब्द है वह आनन्तर्य अर्थ में है अथह ये नम शैब्य सत्य काम पप्रछ इस वाक्यस्थ अथ शब्द आनन्तर्य रूप अर्थ को बताता है किसका आनंतर्य बताएगा तो गार्गे के प्रश्नों के निर्णय के आनन्तर्य को अथ शब्द बताता है इसलिए अर्थ निकलेगा गार्गे के प्रश्नों का निर्णय के अनंतर ये आचार्य पिपलादम और ह ने बताया प्रसिद्धि को तो प्रसिद्ध जो आचार्य पिप्पला जी हैं उनसे शिवि के पुत्र सत्यकाम ने प्रश्न किया प्रश्न बताया स यो हवई तद भगवन मनुष्येशु आ, आ प्रायण्तम ओंकार अभिध्यायीत तो हे भगवान ऐसा संबोधित करके आचार्य पिपला जी से काम का प्रश्न है कि मनुष्यों में से जो मंद वैराग्यवान है और मृत्यु पर्यंत ओंकार की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है जीवन भर उपासना कर रहा है तो उस उपासना के फल स्वरूप उसे कर्म और उपासना के फल के रूप में अनेकों प्रकार के लोक प्रसिद्ध हैं शास्त्र में फल प्राप्त प्रसिद्ध हैं कर्म उपासना के संसार अंतपाती अनेकों प्रकार के फल बताए गए हैं उन अनेकों प्रकार के फलों में से कतमम यानी कौन सा फल वह ओंकार उपासक तेन यानि ओंकार उपासन जयती यानी प्राप्त कतमम का अन्वय लोकम के साथ करना कतमम लोकम जयती अनेकों फलों में से कौन सा फल प्राप्त करता है ओंकार उपासक इति शब्द है प्रश्न की समाप्ति का द्योतक आगे कहते हैं तस्मय स हो वाच तो तस्मय यानी पृष्ठवते सत्य और और सी आचार्य पिपलाद वाच आचार्य पिपलाद जी ने सत्यकाम के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा जो कहा वो द्वितीय कंडिका से आएगा ये जो प्रथम कंडिका है इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोगों को करनी है ये जो वाक्य है इसका अर्थ तो देख लिया था कल अथ इदानिम परापर ब्रह्म प्राप्ति साधन ओंकार से उपासन विधि प्रश्न तक की चर्चा हो गई थी प्रश्न बोधक जो वाक्य हैं, स यो ह इत्यादि इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं स यह का अर्थ कर दिया कि यह कश्चित यानी जो कोई मनुष्यों में से क्रम मुक्ति की इच्छा करने वाला मनुष्य है सद्यो मुक्ति का साधन तत्त्वम पदार्थ विवेक पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान की अपने में अयोग्यता देख रहा है और चाहता है मुक्त होना तो उस दृष्टि से उन्हें मुक्ति के साधन के रूप में क्या कर रहा है कि ओंकार की उपासना में लगा है इसलिए कहा कि मनुष्येशु ये निर्धारण में सप्तमी होने से उसका निर्धारणार्थक षष्ट्यंत पर्यावक शब्द बताया मनुष्यानाम तो मनुष्येशु का ही अर्थ है मनुष्यानाम मध्य हाँ तो मनुष्यों में से सप्तमी और ष्ठी दोनों भी होते हैं निर्धारण अर्थ में प्रत्यय तो मनुष्यों में से जो मंद वैराग्यवान मनुष्य है तो तद भगवान यहां पर जो तत् नाम है मूलकंडिका में वह क्रिया विशेषण है इसलिए उसका अर्थ आगे आएगा टीका में कि तद अदुतम ईव तो तत्का अर्थ है तद ईव यानी तादृशम ईव और अद्भुत शब्द का अर्थ है अति कठिन दुष्कर ये टीका में टीकाकार कहते हैं तो टीका को देखिए थोड़ा पहुतम इव इसका अर्थ कर रहे हैं कि तद इति क्रिया विशेषण तादृशम इति तो तत तत् क्रिया का विशेषण होने से यहाँ क्रिया क्या है अभिध्यान रूप क्रिया क्रिया कहते अर्थ को यहाँ अभियपसर्गपूर्वक धे चिंतायाम धातु है उसका अर्थ है अभिध्यान और अभिध्यान क्रिया का विशेषण है तत उसका अर्थ भाष्य में भसकर भगवान ने किया अद्भुत तो, तो ये क्रिया अभी रूप क्रिया कैसी है अद्भुत जैसी है तो अद्भुत का अर्थ क्या है फिर तो कहते हैं तेनाषण तो तेना इस विशेषण के सामर्थ्य से अद्भुत शब्द का अर्थ आश्चर्य न होकर के दुष्कर भाती दुष्करत्व तो अर्थ निकलेगा अद्भुतत्व का ओंकार उपासना भी करना सरल नहीं है दुष्कर है कठिन है तो तद अद्भुतम इव प्रायणातम मूल में प्रायांतम पद है भाष्य में बचकर भगवान उसका अर्थ करते हैं कि मरणातम प्रायणातम का अर्थ भाष्य में हुआ मरणातम प्रायण शब्द का अर्थ है मृत्यु तो मृत्यु पर्यंत का अर्थ है पूरे जीवन भर इसलिए उसका शब्दार्थ बता करके भावार्थ बताया यावत जीवम इति जब तक जीवन है तब तक क्या करता है कि अभिध्यान करता है ओंकार का वो अभिध्यान बताया जा रहा है ओंकारम अभिध्यायित तो। मूलकंडिका में ओंकारम अभिध्यायित तो। ये पद है अभिध्यान का विधान करने वाले ओंकार की उपासना का विधान करने वाले तो अष्टांग योग में ध्या, ध्यान आता है सप्तम अंग के रूप में उससे पूर्ववर्ती जो छ अंग है वे अभिध्यान शब्द से ही उपलक्षित हैं ग्राह्य है इस दृष्टि से भाष्कर भगवान लिखते हैं पहले अभिध्यायी तक का अर्थ कर दिया अभिमुख्य न चिंतित और उधर जो भाष्य बाह्य विषयभ उपसृत करण इत्यादि जो विशेषण है ना विशेषण बता रहे हैं अष्टांग योग में ध्यान के पूर्ववर्ती जो अंग है उन अंगों से भी जो संपन्न है पूर्व पूर्व अंग से संपन्न ही उत्तर उत्तर अंगों का ठीक ठीक अनुष्ठान कर पाता है उस दृष्टि से यहां पर पहले ध्यान के पूर्व में विद्यमान जो दो अंग हैं प्रत्याहार और धारणा उसे लक्षित करने वाले विशेषण देते हैं बाह्य विषयभ्य उपसृतक और समाहित चित्त इत्यादि इसका अवतरण है टीका में अभी ध्यान तत्पूर्व प्रत्याहार प्रत्याहधारण सूचिते तो जो मूल कंडिका में अभिध्यायित यह विधान का विषय है अभिध्यान उस अभिध्यान से योगशास्त्र में उक्त जो ध्यान के पूर्ववर्ती प्रत्याहार और धारणा रूप दो अंग है ये भी ग्राह्य है उपलक्षण विधया उस दृष्टि उससे संपन्न हुआ है तब ध्यान का विधान किया जा रहा है किसके लिए ध्यान का विधान है तो जो धारणा तक के साधनों से संपन्न है उसके लिए फिर ध्यान रूप साधन का विधान है इस दृष्टि से ये लिखा टीकाकरण की अभिध्यान तत्पूर्वकालीन तत्पूर्वकालीन में तत्कार अर्थ है ध्यान तो ध्यान से पहले होने वाले जो प्रत्याहार और धारणा रूप धारणारूप अंगद्वय हैं इनको भी सूचित किया गया है इस अभिप्राय से ये लिखते हैं बाह्य तो बाह्य विषयभ्य उपस करण ओंकार अभिध्यान का अधिकारी कौन है तो कहते हैं जिसका जिसके इंद्रिया बाह्य रूपादि विषयों से उपसंहृत है बाह्य रूपादि विषयों के अभिमुख प्रवृत्ति इनकी रुक गई है इन्हें दम रूप साधना से संपन्न है तो बाह्य विषयभ्य उपसंहृतकरण का मतलब प्रत्याहार संपन्न है बाह्य रूपादि अनात्म विषयों में इंद्रिया प्रवृत्त नहीं होगी अपने अपने विषयों से संबंध स्थापित नहीं करेगी तो मन को विषयों तक ले जाने वाला वाली तो इंद्रिया ही होती है और वे इंद्रिया यदि अपने अपने विषयों के अभिमुख नहीं है दांत है तो मन भी फिर बहिर्मुख नहीं होगा मन को बहिर्मुख करने वाली होती है इंद्रिया इसलिए गीता के द्वितीय अध्याय में कहा गया इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मनः। आत्म ध्यान में लगा हुआ जो मन है उसे प्रसभम यानि बलपूर्वक हरंति तो आत्मध्यान में संलग्न मन का बलपूर्वक अपहरण कर लेती है कौन इंद्रिया कैसी इंद्रिया तो प्रमाथिनी इंद्रियानी प्रमाथिनी तो प्रमाथी इंद्रिया कहा जाता है विषय संलग्न इंद्रियों को विषय अभिमुख इंद्रियों को जो विषय विषय को राग द्वेशादि से ग्रस्त इंद्रिया है वे प्रमाथी इंद्रिया है वे मन को ध्यान से बलात्टा करके अपने विषयों का चिंतन करने के लिए ले जाती है और जो इंद्रिया विषयों से असंस्लिष्ट है वे मन ध्यान में प्रवृत्त मन की सहयोगी बन जाती है अनात्मा रूपादि विषयों के चिंतन में बलात् तो ध्यान से हटा करके नहीं ले जाती उस समय फिर मन स्वरूपा का अरसा होता है स्वरूप का अनुकरण करता है स्वरूप का अनुकरण करना है ध्यान तो इंद्रियों का निग्रहित होना ये उपयोगी है आत्म ध्यान में आत्माकार चित्त के होने में उस दृष्टि से यहां पर यह विशेषण दिया बाह्य विषयभ्य उपसृत करण तो बाह्य करण उपसंदृहृत हुए हैं बाह्य विषयों से इसीलिए मन भी उस समय आत्मध्यान में लगा हुआ है त्माकार है इसे प्रत्याहार कहा जाता है आत्माकार सा हो जाता है वो कुछ एक क्षण के कुछ हिस्से के लिए आत्माभिमुख होगा प्रत्याहार संपन्न प्रत्याहार रूप अंग से संपन्न व्यक्ति का मन कुछ समय के लिए आत्माकारा होगा फिर वो जो थोड़े समय के लिए अल्प समय के लिए हो रहा है आत्मा कार उसे वहीं पर बनाए रखने का नाम है धारणा देश बंधस चित्त धारणा यह पातंजल सूत्र है तो देश है आत्मस्वरूप और आत्मस्वरूप में चित्त को बनाए रखने का प्रयास वो है धारणा उस धारणा को बताया जा रहा है समाहित चित्तों भक्तिया आवेशित ब्रह्म भाव ओंकारे बाह्य विषयभ्य उपसृत करण इससे प्रत्याहार बताया प्रत्याहार संपन्न अधिकारी को बताया और धारणा संपन्न अधिकारी हैं इसे बताने के लिए विशेषण है भक्तिया आवेशित ब्रह्मभावे ओंकारे समाहित चित्त भक्ति से यानी आदर से प्रेम से ब्रह्म भाव आवेशित यानी आरोपित कर लिया है जिस ओंकार में भक्तिया भावो यानि आरोपित्रह्मो यस्मरी समाश है, है ब्रह्म आरोप, आरोप, आवेशित ब्रह्म भाव तस्मिन् आरोपित ब्रह्मभावे ये ओंकार का विशेषण है तो भक्ति से याने आदर पूर्वक ब्रह्म भाव आरोपित हुआ है जिस ओंकार में यानी ब्रह्म की भावना की है जिस ओंकार में उस ओंकार में समाहित चित्त है तो चित्त को एक देश में स्थिर किया है उधारना कहलाती है कौन उसका उचित देश कौन सा है ओंकार ओंकार में चित्त को समाहित कर रहा है। और वो ओंकार कैसा है तो आवेशित ब्रह्म भाव तो ओंकार तो शब्द है ना शब्दात्मक ओंकार में वो प्रतीक हैं और शब्द होता है दो प्रकार का शब्द के अवांतर दो भेद हैं कौन से कौन से ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक वर्णात्मक तो है लिपि जिसको पढ़ते हैं हम लोग पुस्तक के रूप में छपे हुए जो वर्ण हैं वो है वर्णात्मक अक्षर वो है वर्णात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द है जो मुख से उच्चारित हो रहा है ओम इत्याक जो ओंकार का उच्चारण हो रहा है वो उच्चार्यमान ध्वनि वो है ध्वन्यात्मक शब्द एक ओम लिख दिया वर्णात्मक ओंकार हुआ और ओम ऐसा ध्वनि कर रहे हैं वो है ध्वन्यात्मक ओंकार उसमें मुख्य शब्द माना जाता है शब्द का स्वरूप ध्वनि इसलिए ध्वनि तो एक जैसा होता है चाहे संस्कृत में लिखो संस्कृत में और कन्नड़ तेलगु तमिल गुजराती पंजाबी आदि में वर्णात्मक ओंकार जो लिखने के लिए है एक जैसा नहीं लिखा जाएगा अंतर होगा इंग्लिश आदि में लेकिन उच्चारण सभी भाषा में ध्वनि ओम ऐसा ही होगा ना उसे कहा जाता है वो ध्वन्यात्मक ओंकार वो प्रधान स्वरूप है उसका और उसे परिचित कराने के लिए उसका ज्ञान ज्ञापक है एक प्रकार से ध्वनियात्मक शब्द का लिंग है ये वर्ण वर्णात्मक शब्द अभिव्यंजक है मुख्य तो वो है ध्वनियात्मक और उस ध्वनियात्मक ओंकार को माना जाता है परमात्मा का प्रतीक ब्रह्म का प्रतीक जैसे नर्मदेश्वर शिव का प्रतीक है शालिग्राम विष्णु का प्रतीक है मूर्तियां तत्त्व देवता की प्रतीक है और उन प्रतीकों में देवता का आरोप किया जाता है प्रतीकों को देखकर के माना जाता, नर्म, नर्म तो माना जाता है कि यह तो शिव है नर्मदेश्वर को देखा नर्मदा जी के कंकड़ को कई मंदिर में स्थापित तो माना जाता है कि ये तो शिव जी हैं कहीं शालिग्राम को देखा तो ये गंडकी की शिला है ये नहीं चर्मचु दिखाएगा वो लेकिन भावना से कहा जाता है ये विष्णु है शालिग्राम में विष्णु का आरोप होता है भगवान कृष्ण की प्रतिमा देखते हैं तो ये नहीं कहते कृष्ण की प्रतिमा है ये कृष्ण है ऐसा प्रतिमा को ही कृष्ण का ना कृष्णत्व का आरोप होता है उसमें माता की मूर्ति देखते हैं उस मूर्ति में आरोप करते ये तो दुर्गा जी हैं इस प्रकार जै, जैसे उन प्रतीकों में आरोप किया जाता है ऐसे ओंकार भी ब्रह्म का प्रतीक होने से ओंकार में और कौन से ओंकार में ध्वन्यात्मक ओंकार में वही ओंकार का मुख्य स्वरूप है और उसमें ब्रह्म का आरोप करके आरोप कर लिया है ऐसे ओंकार में चित्त का समाधान अधिक से अधिक समय तक वहीं पर चित्त को समाहित किया जा रहा रोक करके रखा जा रहा तो माना जाता है धारणा ओ धारणा बताई गई भक्त्यावेश ब्रह्म भाव ओंकारे समाहित चित्त तो इस विशेषण से तो इसलिए टीका में लिखा था ना कि अभी ध्यान न तत्पूर्वकालीन प्रत्याहार धारणे सूचित है तो वो जो सूचित प्रत्याहार और धारणा है उनको ज्ञापित करने वाले अधिकारी के दो विशेषण बताए बाह्य विषयभ्य उपसनृत करण और समाहित चित्तो भक्तियावेशित ब्रह्म भाव ओंकारे ये दो विशेषण हैं दो साधनों को बताने वाले और चार साधनों को बताने वाले विशेषण आगे आएंगे भाष्य में ही इसी कंडिका के भाष्य में इस प्रकार पूरोवर्ती जो छह साधन हैं इन छह साधनों से संपन्न ही ओंकार ध्यान ठीक ठीक कर सकता है यम नियम आसन और प्राणायाम धारणा प्रत्याहार धारणा ये जो छह साधन हैं छह योगांग है इन छह योगांगों से संपन्न अभिध्यान करेगा वो अभिध्यान का अधिकारी है इसलिए अभिध्यान को दुष्कर कहा जा रहा है ना। तत इस विशेषण के द्वारा अद्भुतम युव और अद्भुत का अर्थ कर दिया क्योंकि इसे पूर्ववर्ती यम नियमादि जो साधन है आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इनसे संपन्न होना होता इनसे संपन्न जो ओंकार की उपासना करता है वह प्राप्त कर लेता है जिस लोक को वह लोक कौन है ये प्रश्न है सैप्य सत्य काम का आचार्य पिपला जी के प्रति तो आ भक्त्या आवेशित ब्रह्म भाव ओंकार इसमें ओंकारे का विशेषण है न भक्तियावेशित ब्रह्म भावे इसका विग्रह करते हैं टीकाकार इसका व्याख्यान करके बता रहे हैं तो भक्तियानि आदरण उपचारेण ईव आवेशित आरोपितो ब्रह्म भावो यन ओंकारे समाहित चित्त इति अन्वय तो भक्ति से यानी आदर से और उसका भी अर्थ कर दिया उपचारेण इव और उपचार का अर्थ है गौणी वृत्तिया गौणिया वृत्तिया अने ब्रह्म के जैसे सिंहो मानवक यहाँ पर सिंह शिंग शब्द सिंहत्व का मानवक में आरोप है गौणी वृत्ति से गुण देख करके सिंहगत सौर्यत्व क्रौर्य आदि गुण देख करके सिंहत्व का आरोप हुआ मानवक में ऐसे ब्रह्म के गुणों को देख करके ओंकार में ब्रह्मत्व का आरोप ये हो जाएगा उपचारेण इव उदाहरण तो जैसे मानवक आदि में सिंघादि का आरोप होता है ऐसे आरोप आवेशित यानी आरोपित ब्रह्म भाव जिस ओंकार में उस ओंकार में समाहित चित्त जो साधक है वह यानी लक्ष्य तक चित्त पहुंचा हुआ है धे तक पहुंचा है अब उसमें उसे स्थिर करना है वो ध्यान है एकाग्र करना है उसी में आगे कहते हैं अन धारणा उक्ता, टिका में ही टीकाकर अन विशेषण समाहित चित्तो भक्त्या अवेशित ब्रह्म ब्रह्मभावे ओंकारे इस विशेषण से भगवान भाष्यकार ने ध्यान से पूर्ववर्ती धारणारूप अंग को बताया है और प्रत्याहार रूप अंग को बताया पूर्व विशेषण से अब अभिध्यायित तो यहां पर विधेय जो अभिध्यान है वो अभिध्यान पदार्थ बताते हैं विधेय पदार्थ को बताया जा रहा है इसलिए टीकाकार आत्मा इत्यादि का अवतरण लिखते हुए कहते हैं कि ध्यान शब्दार्थम आह आत्मेति प्रायणातम ओंकार अभिध्यायित यहां पर विधेय है अभिध्यान। उस अभिध्यान पदार्थ को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं आत्म्रत्य संतान अविच्छेदी निर्वातस्थ दीपशिखा समोहन अभिध्यान शब्द का ये अर्थ है क्या अर्थ है अभिध्यान शब्द का तो आत्म प्रत्यय संतान अभिचेद अभिध्यान शब्दार्थ रूप अभिध्यान पदार्थ है आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद यही अभिध्यान पदार्थ है यह विशेष है और इस आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद रूप पद का जो अर्थ होगा पदार्थ होगा यह है अभिध्यान पदार्थ केवल यही नहीं इन दो विशेषणों से युक्त इसलिए दो विशेषण बताए जा रहे हैं भिन्न जातीय प्रत्यन्तराखिली कृत ये भी आत्म संतान अविच्छेद का विशेषण है और दूसरा एक विशेषण है निर्वातस्थ दीपशिका सम विशेषण है इन दो विशेषणों से युक्त आत्म संतान अविच्छेद अभिध्यान पदार्थ है ये कहते हैं <coughs> तो आत्म संतान अविच्छेद इसमें संतान का अर्थ होता है प्रवाह किसका प्रवाह तो प्रत्यय संतान यानी प्रत्यानाम संतान प्रत्यय संतान तो प्रत्ययों का प्रवाह प्रत्यय कहते हैं वृत्ति को चित्त वृत्ति को और वृत्ति होती है विषय, निर्विषय वृत्ति नहीं होती है तो वृत्ति का विषय कौन है तो वृत्ति का विषय बताया आत्मा इसलिए आत्म प्रत्यय का अर्थ है आत्माकार वृत्ति तो आत्म प्रत्यय है आत्माकार वृत्ति और उनकी संतान यानी उनका प्रवाह आत्माकार चित्त वृत्तियों का प्रवाह और कैसा प्रवाह तो अविच्छेद प्रवाह का अविच्छेद यानी अखंड प्रवाह अविचिन्न प्रवाह हा का अर्थ निकलेगा अविछिन्न आत्म प्रत्यय संतान अविचिन्न आत्म प्रत्यय संतान यानी आत्म प्रत्यय प्रवाह तो अविचिन्न आत्म प्रत्यय प्रवाह को कहा जाता है अभिध्यान चित्त में आत्माकार वृत्तियां अविचिन रूप से बन जाए बीच बीच में खंडित ना हो खंडित किससे होती है तो एक वृत्ति तो क्षणिक होने के कारण बनेगी कुछ समय रहेगी और फिर समाप्त तो हो जाएगी फिर दूसरी बनेगी फिर वो रहेगी कुछ समय फिर नष्ट होगी तो ये बीच बीच में खंडन तो हो रहा ही है विच्छेद तो हो ही रहा है तो अविच्छेद कैसे होगा ये तो एक वृत्ति बने और नित्य हो तो अविच्छेद बने तो कहते हैं अविच्छेद माना जाता है एक विषयाकार वृत्ति निरंतर चल रही है यदि तो उनका अविच्छेद ही माना जाता है तो जिस विषय के आकार की वृत्ति बनी है उससे विजातीय विषय विपरीत विषय के आकार की बीच बीच में वृत्ति बने फिर दूसरे ध्या वृत्ति बने फिर अधेयाकार वृत्ति बने तो विच्छिन्न माना जाता विच्छेद माना जाता और निरंतर हो रहा है ध्यान ही आत्म वो तो बदलता रहेगा लेकिन एक आत्माकार वृत्ति उत्पन्न हुई कुछ समय रही नष्ट हुई दूसरी वृत्ति भी तुरंत आत्माकार ही हो जाए ये नहीं कि अनात्माकार वृत्ति हो समाप्त होने के बाद और किसी दूसरे अनात्माकार वृत्ति भी, वो समाप्त हुई फिर आत्माकार हुई तो बीच बीच में फिर विजातीय वृत्तियां उत्पन्न हो रही है तो विच्छेद माना जाता और अविच्छेद माना जाता है आत्मा का यदि ध्यान कर रहे हैं तो ध्येय आत्माकार वृत्तिया ही अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व वृत्ति बनी कुछ समय रही फिर नष्ट हुई उत्तर वृत्ति भी आत्माकार ही बनी कुछ समय रही नष्ट हुई फिर उससे उत्तर वृत्ति भी आत्माकार ही बनी बीच बीच में अनात्माकार वृत्तियां नहीं उत्पन्न हो रही है तो माना जाता है निरंतर तो माना जाता है अविच्छिन्न आत्म संतान हो रहा है वो अभिचिन्न आत्म प्रत्यय प्रवाह चल रहा है जैसे पानी का प्रवाह जहां से बह रहा है वो पानी पहले वाला तो बह करके निकल जाता है लेकिन एक ही स्थान से बहता है तो उस स्थान में जितना आकार है नहरादी का उतना पानी पीछे वाला दिखता है ना वैसा ही तो वही पानी जैसा दिखता है वही धारा जैसी लगती है ऐसी धारा ऐसे कहीं तीन से तेल निकाल रहे हैं छोटे पात्र में तो तेल की धारा बनती है एक जैसी दिख निकलती है ऐसी तो आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद यानी अविच्छिन्न आत्म प्रत्यय संतान ये अभिध्यान है तो विच्छेद किससे होता है तो विजातीय वृत्तियों से इसलिए उसका विशेषण दे रहे हैं दूसरा कि भिन्न जातीय प्रत्यंतरा खिलीकृत अखिलीकृत खिलीकृत तो कहा जाता है खंडित किया हुआ और अखिलीकृत का अर्थ निकलेगा अखंडित अव्यवहित अखिलीकृत अखंडित अव्यवहित ये पर्यावाचक शब्द माने जाएंगे तो भिन्न जातीय प्रत्या तो भिन्न जातीय यानी विजातीय जैसे ध्येय वस्तु है आत्मा तो उसका भिन्न जातीय पदार्थ हुआ अनात्मा और अनात्मा को विषय बनाने वाला जो प्रत्यय यानी वृत्ति उसे कहा जाएगा भिन्न जातीय वृत्ति वो प्रत्यय और वो आत्म प्रत्यय से अलग है इसलिए उसे कहा जाएगा प्रत्यांतर। वो भी चित्त की वृत्ति है आत्माकार भी और अनात्माकार भी चित्त की वृत्ति है ये है भिन्न जातीय प्रत्यांतर अनात्माकार वृत्ति और उससे अखिलीकृत यानी अखंडित यानी अव्यवहित अनात्माकार वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित ये भिन्न जातीय प्रत्यांतराखिलीकृत शब्द का अर्थ निकलेगा अध्येकार चित्तवृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित ध्येयाकार चित्तवृत्ति प्रवाह वो अभी कहलाता है और वो कैसा हो तो इसके लिए कहते हैं निर्वातस्थ दीप शिखा समह निर्वातस्थ जो दीप शिखा निर्वात देश है जहां पर एक समान गति में वायु चल रही है सामान्य वायु है और तेज वायु के झोंक नहीं आ रहे हैं उसे माना जाता है ऐसे ऐसे स्थान को बनाया जाता है निर्वात स्थान और उसमें स्थित जो दीप है उसे कहा जाएगा निर्वातस्थ दीप और उसकी जो शिखा है यानी लव है और ओ जैसी एकाकार जलती रहती है हिलती जुलती नहीं है कंपन नहीं होता उसमें ऐसे ही अनात्माकार चित्तवृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित आत्माकार चित्तवृत्तियों का प्रवाह उस निर्वातस्थ दीप शिखा के तरह एकाकार हो बीच में जैसे वो हिलती डुलती न ऐसे हिलने डुलने वाला न हो स्थिर हो ऐसा वो आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद अभिध्यान शब्दार्थ कहलाता है ये यहां पर कहा वो अभिध्यान पदार्थ है थोड़ी टीका है टीका को देखिए आत्मेति प्रतीक के बाद में संतान अविच्छेद का अर्थ करते हैं अविचिन्न संतान इत्यर्थ अखंड प्रवाह अभिच्छिन्न संतान का अर्थ है तो भिन्न जातीय प्रत्यार अखिलीकृत इसका अर्थ करते हैं प्रत्याणय प्रत्ययन अखिलीकृत यानि अनंतरित अंतरित का अर्थ होता है व्यवहित अनंतरित का अर्थ हो जाएगा व्यवधान रहित अखिलीकृत का अर्थ कर दिया अनातरित यानी व्यवधान रहित व्यवधान कैसे होता है विजातीय विजातीय तो प्रत्यों के द्वारा व्यवधान रहित सजातीय प्रवाह और चित्तस्य एक मान लिया चित्त अनात्माकार वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित तो आत्माकार चित्त वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है आत्माकार ही चित्त है लेकिन उसमें कहीं से भी कोई विक्षेप नहीं है तो जैसे निर्वातस्थ दीप शिखा होती है किसी भी दिशा से थोड़ा भी अधिक गति वाला वायु आ जाता है तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती न उस तरफ से कंपन सा होता है दीप एक आकार नहीं रहती ऐसे आत्माकार चित्तवृत्तियों का प्रवाह चल रहा है लेकिन उसमें कहीं पर भी कहीं विक्षेप नहीं है किसी भी प्रकार का उसे समझाने के लिए उदाहरण है निर्वातस्थ दीप शिखा समह यह दृष्टांत है इस दृष्टि से लिखते हैं कि चित्त आत्मविशे सेतः एक देशे न विक्षेपर यानी कहीं पर भी कोई विक्षेप उपस्थित करने वाला विक्षेपक नहीं है बाह्य विक्षेपक भी नहीं अंतर्विक्षेप भी नहीं है ये दिखाने के लिए ये निर्वातस्थ दीपशिखा समह विशेषण हुआ अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा अपरिग्रह इत्यादि ये हैं पुरोवर्ती जो साधन यम नियमादि रूप चार दो तो बताए थे ना पहले बाह्य विषयभ्य उपसनृत करण इससे प्रत्याहार समाहित भक्त्यावेश इत्यादि से धारणा और इससे अतिरिक्त बच्चे हैं और चार उन चारों को बताने चारों को भी अभिधान अभिध्यान शब्द से ही सूचित किया गया है इस इस प्रकार का अवतरण टीकाकार सत्य इत्यादि वाक्य से वाक्य का लिख रहे हैं तो टीका में देखिए ध्यान न एव यमादि साधन अपि सूचित इह सत्येती तो जै, जैसे अभिध्यान जो विधे हैं उससे प्रत्याहार और, धा, और धारणा ये साधन दय सूचित हैं ऐसे यम नियमादि साधनों का भी बाकी चार साधनों का भी सूचक ये अभी ही है इसे बताते हैं हाँ हाँ यानी ध्यान से पूर्ववर्ती छ्यान इससे बताया जा रहा है वो भी इसी से सूचित किया जा रहा है हाँ अब फिर इससे बाद में समाधि लगी इसका फल हो जाएगा समाधि अभी ध्यान का फल है समाधि पूर्व पूर्व है साधन उत्तर उत्तर है फल अष्टांग में भी और वो समाधि भी साधन है ज्ञान का वेदांत के अनुसार समाधि लक्ष्यणीय है समाधि से चित्तगत विक्षेप नामक प्रतिबंधक दूर होता है विपरीत भावना दूर होगी और उससे फिर ब्रह्म ज्ञान होगा इसलिए समाधि भी ब्रह्म ज्ञान का साधन है और ब्रह्म ज्ञान समूल अध्यास निवृत्ति का साधन है समूल निवृत्ति किसका साधन है फिर समूल अध्यास निवृत्ति वो फल ही है वही मोक्ष है ज्ञान का फल ज्ञान तक सब साधन है तो ध्यानेन एव यमादि साधन जातम अभी सूचित इत्या सत्येती तो सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा अपरिग्रह त्याग सन्यास, शौच संतोष अमायायित्वादि, अनेक यम नियम अनुगृहित ये भी अधिकारी का विशेषण है जैसे प्रत्याहार और धारणा इन दो साधनों से संपन्न अधिकारी ध्यान का अधिकारी है ऐसे इससे पूर्ववर्ती जो हो चार साधन है यम नियम आदि यम है अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये पांच यम है ना और नियम है शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान और फिर तो ये इनको कहा गया सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा अपरिग्रह त्याग सन्यास सोच संतोष ये यम नियम हुए और आदि मायावित्व कहलाता है एक प्रकार से ओ ठगना दंभ और अमायावित्व का अर्थ चाला की आदि से राहित सरलता आदि हाँ ठगना नहीं किसी को जानबूझ करके दूसरों को ठगना ये माया भी कहलाता है ठगने वाला और ठगना माया है और अमाया है न ठगना किसी को ठगना नहीं तो अमायादि यानी धोखादि ना देना तो अनेक यम नियम अनुग्रहित तो यम नियम आदि अनेक सब साधनों से जो युक्त है अनुग्रहित है स एवं यावी जीव, जीव व्रत धारण अरे कब तक ऐसा करता है ओंकार का भी ध्यान कहते यावत जीव जब तक जीवन है तब तक या पूरे जीवन भर यही व्रत धारण किया है जिसने ओंकार का अभिध्यान पूर्व साधन से युक्त होकर के ओंकार का अभिध्यान यही जिसने व्रत धारण कर लिया है वह पूरा जीवन यही कर रहा है तो उसका क्या फल होगा उसे वो फल आगे बताते हैं कि कतमम वो तो कथम का अर्थ होता अनेकों में से एक इसलिए आगे कहते हैं अनेके ही ज्ञान कर्म भीर जेतव्यालोका इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार की कतम डतमच डतमचो अर्थम बहुसुन निर्धारण दर्शयती अने इति तो कतमम ये जो शब्द बना है किम सर्वनाम से डतमच प्रत्यय हो करके तो कतमम में विद्यमान जो डतमच प्रत्यय है उसका अर्थ है अनेकों में से एक का निर्धारण ये डतमच प्रत्येका अर्थ है यही डतमच प्रत्येक का अर्थ भाष्यकार भगवान बताते हैं दर्शयती का अर्थ बताते हैं कौन भगवान भाष्यकार है अनेके ही ज्ञान कर्म भीर जेतव्यालोका तो कहते हैं ज्ञान यानी उपासना और कर्म तो ज्ञान यानी उपासना तथा कर्म से जेतव्य प्राप्तव्य तो कर्म उपासना से प्राप्त करने योग्य लोग तो अनेक हैं लोका अनेके ठी हाँ, तो तेज अनेकल लोक हैं उनमें से कहते हैं तेन यानि ओंकार अभिध्यान ने तब ओंकार अभिध्यान न कतम स लोकम जयति कौन से लोक को प्राप्त कर लेता है ओंकार का ध्यान रूप साधन से इति पृष्ठवते तस्में स हवाच पिपलाद इस प्रकार पूछा है सत्य काम ने उसे आचार्य विप्लाद जी बताते हैं ओंकार उपासना का जो फल प्राप्त होता है वो फल एक वाक्य टीका में है इसे देखिए ओंकार अभिध्यानम ध्यानवात दहरादि उपासनावत अपर प्राप्ति साधनम एव उत पर अपि इति अति प्रष्टुअिप्राय तो प्रश्नकर्ता सत्य काम का अभिप्राय यह है कि ओंकार का अभिध्यान भी तो उपासना है तो जैसे दहरादी उपासनाएं अपर ब्रह्म प्राप्ति की साधन है क्या ऐसे ओंकार उपासना भी आपर ब्रह्म प्राप्ति की साधन है या पर ब्रह्म प्राप्ति की साधन है ये संशय सत्य काम के मन में है और उसे दूर करने के लिए प्रश्न है तो बताया जाएगा अपर ब्रह्म प्राप्ति द्वारा पर ब्रह्म प्राप्ति का साधन उनका रूपासना है बाकी की चर्चा हम लोग कल करता है ओ भद्रंकर्णे शृणुया मेवा भद्रम पश्येम्षिजत्र स्थिरंगे सुुवा गुशस्तनुभ्यशेम देवीत आयु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति पूषा विश्व